यसित काल मथारलम जीवन तिलोम बिलजा जगदअनाथ विष्णुम स इला विशेषु दिपुरषं तमहम भज नमो स्वनता सहस्रम सहस्रपारिशुरो सहस्रन पुषा यश्वते सहस्रकोटी युगधे नमः <coughs> नमः कमलना म कमलमा नम कमल, कमल पद नमस्ते विदाति पूर्व जो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेबात्मबुद्धि प्रकाशम मुक्षुर् शरण महम प्रपदे ब्रह्म तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी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 प्रमुख रूप से प्रचलित हैं चीन में दो मत हैं ताओ या लाओत् और दूसरा कन्फ्यूशियन जापान में एक मत है सिंतो धर्म और हमारी इंडिया में आठ हैं।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 तो जीव चेतन जो है ये जीवा ब्रह्मा ब्रह्मादया प्रोक्ता वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक शंकर विष्णु इंद्र सब के सब जीव हैं और आत्म कस तु जनार्दन और आत्मा या परमात्मा एक श्री कृष्ण है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 जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अध हाँ। है कि इस इंद्रिय में एक तत्व अधिक है इसलिए ये देखने का काम करती है आख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 जगत गुरु रामानुजाचार्य ने श्रीभाष्ट्र में दो पेज में किया है अर्थ दो पेज में और इसका अर्थ क्या है अब उस व्यक्ति को ब्रह्म के जानने की इच्छा पैदा हुई ब अर्थ है इसका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 वेदांत वेद सुषणा ते गीता अपिक परितापवती व्यासे मुहत्य ज्ञान सागरे भागवत में कहा गया है महात्म में दूसरे अध्याय का बहत्तरवा श्लोक ये तमाम ग्रंथ लिख करके भी और टेंशन में है परेशान है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 दयाद सर्वात्मितलीली कम ते दुस्तरा मितर चया भागवत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 सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहू पद रोपी प्रतिज्ञापूर्वक कर बिना भगवत कृपा के माया नहीं जाएगी तो ज्ञानी तो भगवान को मानते नहीं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 दान पराया मनस्विनो मंत्र पारो मनस्त्र क्षेत्र विना यस्मी सुभद्र श्रभसे नमो नमः दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का सत्रहवा श्लोक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 हंसाश्रेर नर बिंद लोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म भी माया भी बिहता न जो तत्व ज्ञानी है वो ज्ञान और कर्म किसी के चक्कर में नहीं पड़ते वो जानते हैं